ने ये बताया कि वेदांत प्रमाण जनित ब्रह्मात्मे काक्षात्कार होने पर अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक साक्षात्कार होने पर देह और आत्मा के संबंध का निमित्त रूप जो भ्रांति है वह निवृत्त होती है बाधित होती है इसलिए निमित्तापाय नैमित्तिक कश्यापी अप के अनुसार देहात्म संबंध भी निवृत्त होने के कारण क्या नाम भ्रांति निवृत्त होने से फिर भ्रांति संबंध भी निवृत्त हो जाता है निवृत्त हो गया तो यही जीवन मुक्ति है इसमें प्रमाण है अशरीरम वसंत न प्रिया प्रिय स्पृशत यह श्रुति इस श्रुति ने बताया कि जब अशरीर हो जाता है का मतलब भ्रांति जो संबंध है आत्मा का शरीर के साथ वह आत्म साक्षात्कार से बाधित हो जाता है तो फिर कर्म का फलभूत जो प्रिया प्रिय शब्दित सुख दुख है उसका आत्मा के साथ कोई स्पर्श नहीं होता तो मतलब भोक्तृत्व रूप संसार निवृत्त हो जाता है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब शरीरे पतिते अशरीरत्व सियात न जीवत चेत ये जो भाष्यवाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए जीवतो जीव इति अशरीरत्व विरुद्धम इति तो जीवित अवस्था में अशरीरत्वना विरुद्ध है इस प्रकार की शंका की जा रही है कि शरीरे पतिते, पतिते अशरीरत्व सियात न जीवत चेत तो शरीर के छूटने पर अशरीरत्व आता है शरीर रहित आत्मा होता है ये मानना उचित है न जीवत जो जी रहा है उसे अशरीर मानना अनुचित है गलत है इस प्रकार की शंका यहां पर शरीरे पतिते अशरीरत्व सियात न जीवत इस वाक्य से हुई न इत्यादि से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है आत्मनो इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पहले न इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं कि आत्मनो देहबधस तत्व तीर जीवत युक्त आत्मनो देह संबंध से भ्रांति प्रयुक्तत्वात् आत्मा का देह के साथ जो संबंध है वह भ्रांति निमित्तक है भ्रांति मूलक है इसलिए तत्विया तूपम अशरीरत्व जीव तो युक्तम तो तत्वधिया यानी तत्व साक्षात्कार से धी शब्द साक्षात्कार आत्मज्ञान का परामर्शक है तो तत्व धिया तृतीया का एक वचन है यानी तत्व साक्षात्कार तूपीरत्व तन तन्नाश इसमें तत्शब्द से लेना देह संबंध तो देह संबंध का कारण सहित तो नाश तत्वज्ञान से हो जाता है और देह संबंध का कारण है भ्रांति परमा से निवृत्त हो जाएगी तो तत्वज्ञान से भ्रांति के निवृत्त होने से तत्प्रयुक्त देह संबंध भी नष्ट होगा और उसका नास रूप जो असरीरत्व है भ्रांति मूलक देह संबंध का नाश रूप ही अशरीरत्व है वह जीते जी ही संभव है उचित है इस अभिप्राय से कहा जीव तो युक्तम इत्याह इसी अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न यानि जीवित अवस्था में अशरीरत्व नहीं होगा मरने पर होगा ये जो कह रहे हो ये अनुचित है ये ठीक नहीं है जीते जी भी अशरीरत्व होता है क्योंकि अशरीरत्व का अर्थ है भ्रांति प्रयुक्त संबंध का नाश भ्रांति प्रयुक्त संबंध देह का देह के साथ आत्मा का तभी तक होगा जब तक भ्रांति रहेगी और शरीर के रहते रहते तत्व तो तो ज्ञान हो जाए ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव हो जाए तो फिर भ्रांति नहीं रहेगी भ्रांति नहीं रहेगी तो भ्रांति प्रयुक्त संबंध का भी नाश हो जाएगा यही अशरीरत्व है वह जीते जी भी होगा इसे कह रहे हैं कि स शरीरत्व से मिथ्या ज्ञान निमित्त सशरीरत्व का अर्थ है देह के साथ आत्मा का संबंध यही सशरीरत्व है वो भ्रांति निमित्तक है वो मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात तो सशरीरत्व यानी देह के साथ आत्मा का संबंध भ्रांति मूलक होने से भ्रांति के निवृत्त होने पर सशरीरत्व निवृत्त होगा जीतेजी ही अरे वो भ्रांति किससे निवृत्त होगी तत्व तो तो ज्ञान से आगे लिखते हैं कि नहीं आत्मन शरीरात्माभिमान लक्षणम मिथ्या ज्ञानम मुक्त अन्य स शरीर शक्य कल्पय आत्मा का शरीर में आत्मा जो मिथ्याज्ञान है यानी भ्रांति है भ्रांति का ये स्वरूप हुआ आत्मा का शरीर में आत्मा यह है मिथ्या ज्ञान भ्रांति मिथ्या ज्ञान शब्द का अर्थ है भ्रांति और इस मिथ्याज्ञान रूप भ्रांति को छोड़ करके मुक्त का अर्थ है अन्यतः यानी दूसरे किसी हेतु से शरीरत्व सशरीरत्व कल्पय तुम न शक्यम तो दूसरा कोई कारण होगा सशरीरत्व का इस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है सशरीरत्व का कारण भ्रांति ही है मिथ्या ज्ञान ही है ये जो सूत्रात्मक हेतु न ना सशरीरत्व से मिथ्या ज्ञान इसी की यह व्याख्या रूप भाष्य है पहले सूत्रात्मक हेतु हैं सरीरत्व मिथ्याज्ञान रूप निमित्तवाद उसकी व्याख्या हुई नहीं आत्मन शरीरात्मा लक्षण मिथ्याज्ञान मुक्त अन्यतः सशरीरत्म शक्य कल्पयितुम् अब दूसरा जो वाक्य है भाष्य में नित्यम अशरीरत्वम इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार असंगत्म तो अशरीर तत्व जीव तो व्यज्यते तो है भ्रांति निमित्तक आगंतुक और अशरीरत्व क्या है सशरीरत्व हुआ भ्रांति निमित्तक यानी अनित्य तो अशरीरत्व का निमित्त क्या है जैसे सशरीरत्व का निमित्त है मिथ्या ज्ञान ऐसे अशरीरत्व का निमित्त क्या है तो कहते हैं अशरीरत्व तो आत्मा का स्वरूप है वो नित्य है आत्मा तो नित्य है ना इसलिए अशरीरत्व या आत्मा का स्वरूप होने से नित्य है तो आत्मा का स्वरूप क्या है असंगता शरीरत्व तो है ससंगता और अशरीरत्व है असंगता असंगता ये आत्मा का स्वरूप है और वो नित्य है इस दृष्टि से अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि असंग आत्मरूपम अशरीरत्व त्व धिया तो अशरीरत्व तो है एक प्रकार से आत्मा का स्वरूप ही असंगता ही अशरीरत्व है वो नित्य है तो कहते यदि वो नित्य है तो फिर तत्व ज्ञान से पहले भी असंगत्व रूप अशरीरत्व भाषना चाहिए ना। नित्य है तो आत्मा का स्वरूप है तो।, तो कहते हो आत्मा का स्वरूप तो है असंगता रूप अशरीरत्व लेकिन मिथ्या ज्ञान निमित्त तक जो सशरीरत्व है उससे अभिभूत है तो जब तक अभिभावक सशरीरत्व तो रहेगा तब तक वो आवृत्त रहेगा अभिव्यक्त नहीं होगा अन होगा अच्छा दीत रहेगा और वो अभिभावक जो सशरीरत्व तो है वो तत्व तो ज्ञान से निवृत्त होता है जैसे ही तत्वज्ञान से निवृत्त हुआ तो माना जाता है फिर स्वाभाविक जो अशरीरत्व है वह अभिव्यक्त हुआ तो तत्व ज्ञान से स्वरूप रूप अशरीरत्व अभिव्यक्त होता है इसलिए लिखा कि असंग आत्मरूपम अशरीरत्वम तत्व दिया जीव तो जो जीवित है उस उसे ही निर्दोष शुद्ध चित्त होने पर तत्त्वमशादी वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा तत्वज्ञान होगा और इस तत्वज्ञान से निवृत्त होगा सकारण सशरीरत्व और उसकी निवृत्ति वो अवरक था पर प्रतिबंधक था और उसके हटते ही स्वाभाविक जो अशरीरत्व है वह व्यजे अभिव्यजते अभिव्यक्त हो जाता है वो उस समय अनुभव में आता है पहले होते हुए भी अवरुत है तो असंगात्मं तो अशरीर तत्व जीव जीवतो व्यज्यते निभाष्यम निमशरीमकोचा तो <coughs> इति तो अशरीरत्व नित्य है वह अकर्म निमित्तत्वात क्यों अनित्य माना जाता अशरीरत्व को तो कहते हैं वो कर्म निमित्तक नहीं है अकर्म निमित्तत्वात तो कर्म निमित्तक न होने से वो हो गया नित्य और नित्य होने से वह केवल सशरीरत्व दशा में अविद्या दशा में अनिभूत अभिभूत रहता है और अनिभूत हो जाता है अनिभूत होने का अर्थ है अभिव्यक्त होना अभिव्यक्त हो जाता है ज्ञान से अवचाम का अर्थ है ऐसा हम पहले कह चुके हैं बता चुके हैं दूसरा जो वाक्य है भाष्य में तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम इत्यादि इसका अवतरण है टीका में कि देहात्मनो संबंध सत्य इति शंकते तत्कृत ये कहा कि शरीरत्व तो है देह और आत्मा का संबंध वो है भ्रांति मूलक इसलिए तत्व ज्ञान से निवृत्त तो होता है नाश होता है उसका तत्व धिया तन्नाश रूपम सशरीरत्व तन्नाश रूपम अशरीरत्व अभिव्यज्य ये तो वो था और ये जो है सशरीरत्व है भ्रांति निमित्तक आत्मा का देह के साथ संबंध पूर्व पक्षी कहते हैं कि देह का आत्मा के साथ संबंध भ्रांति मूलक मत मानो भ्रांति मूलक मानने पर मिथ्या हो जाएगा उसे सत्य मान लो अनित्य जरूर है लेकिन सत्य है जैसे स्वर्ग आदि अनित्य है लेकिन व्यावहारिक सत्य है ऐसे इसे भी सत्य मान लो तो सत्य मानने से वह ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा तो सशरीरत्व रूप देह का देह के साथ आत्मा का जो संबंध है वह मिथ्या नहीं है अपितु सत्य है इस प्रकार की शंका सिद्धांत सिद्धांत के प्रति पूर्व पक्ष की ओर से की जा रही है इसलिए लिखते हैं कि देहात्मनो संबंध देह और आत्मा का जो परस्पर संबंध है यानी सशरीरत्व है वह सत्य हैं इति शंकते इस प्रकार की शंका पूर्व करते हैं सत्य होने से फिर सशरीरत्व ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं होगा कर्म से निवृत्त होगा सत्य होने से अरो कर्म होगा मानस कर्म ब्रह्म की अहंग्रह उपासना और इस ब्रह्म की अंग्र उपासना रूप मानस कर्म से उसे निवृत्त किया जाएगा देहात्म संबंध रूप से शरीर शरीरत्व को केवल तत्व तो ज्ञान नहीं हटा पाएगा यदि वो सत्य होगा तो जैसे सत्य सर्प की ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होती उसके लिए भगाना पड़ता है डंडे आदि से ऐसे ही तत्व मात्र से निवृत्त न हो करके ब्रह्म की जो अहंग्रह उपासना रूप कर्म है उसकी अपेक्षा होगी सशरीरत्व को हटाने के लिए इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं वही तो यहाँ के जो ब्रह्म की अहंग्रह उपासना से मोक्ष होता है ऐसा मानने वाले पूर्व पक्षी हैं यहां के वृत्तिकार तो उनकी ये शंका है कि तत्कृत धर्माधर्म निमित्त सशरीरत्व चेत न तो तत्कृत जो धर्माधर्म है और उन धर्माधर्म को निमित्तक ही सशरीरत्व है तत्कृत में तत्शब्द से लेना ओ, देह और आत्मा देहात्म संबंध को भी ले सकते हैं पूर्व पूर्व जो देहात्म संबंध है उस पूर्व पूर्व देहात्म संबंध से उत्तरो उत्तर, -उत्तर ये कर्म आ, बनता रहेगा और उस पूर्व देहात्म संबंध का निमित्त बनेगा पूर्व पूर्व कर्म पहले पहले किया हुआ जो कर्म है इस प्रकार की ये शंका कर रहे हैं कि तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम सशरीरत्व अब ये शंका करने वाले का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय है बताते हैं टीकाकार कि तथम कार्यापेक्षा भाव तशार्थम यानी स शरीरत्व नाशाथम स शरीरत्व को यदि सत्य मानेंगे कर्मजन्य होगा तो सत्य होगा कर्म तक होगा तो और सत्य जो ये है आपका आ, सशरीरत्व देहात्म संबंध और उसकी निवृत्ति केवल तत्व ज्ञान से नहीं होगी उसके लिए कार्य की यानी कर्म की क्रिया की जरूरत पड़ेगी वो क्रिया है मानसी क्रिया अहंग्रह उपासना ब्रह्म की इस प्रकार की शंका हुई पूर्व पक्ष की इसी अभिप्राय से इसी भाव से अब सिद्धांती न इत्यादि से उसका निराकरण कर रहे हैं इति चेत तक तो शंका है उसके बाद में जो न शब्द है ना भाष्य में हाथी चेत के बाद में जो न है ये पूर्वपक्ष की शंका का निराकरण है तो निराकरण भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार आत्मन शरीर संबंधे जाते उत्पत्ति ही तस्याम सत्याम संबंध जन्म धर्माधर्मोत्पत्ति तबंधजन्मोनश्रयात एकस्य असिद्या द्वितीय द्वितीय असिधि सैतरती न इत्यादि न तो अन्याश्रय दोष पूर्वपक्ष के कार्य कारण भाव में दिखा करके सीरत्व का और आ, कर्म का आपस में परस्पर कार्यकारण भाव मानना चाहते हैं पूर्व पूर्व पूर्व जो कर्म है पूर्व जन्म में किया हुआ उससे उत्तर जन्म के देह के साथ आत्मा का संबंध उस कर्म से ऐसा मानना चाहते हैं कर्म संबंध मानना चाहते भ्रांतिज नहीं तो सिद्धांति कहते फिर अनुन्याश्रय दोष होगा तो आत्मन शरीर संबंधे जाते ये सती सप्तमी है तो आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो जाए तब धर्माधर्म उत्पत्ति धर्माधर्म की उत्पत्ति हो जाएगी क्योंकि शरीर संबंध से धर्माधर्म की उत्पत्ति होगी क्योंकि कहा कि तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम इसमें तत्शब्द का अर्थ देह आत्मा का संबंध है ना तो देहात्म संबंध कृत जो धर्माधर्म धर्माधर्म धर्मा का विशेषण है देहात्म संबंध कृतत्व यानी जन्यत्व का अर्थ है देहात्म संबंध है धर्माधर्म का कारण और धर्माधर्म है देहात्म संबंध के कारण तो देहात्म संबंध पहले हो तब तो धर्माधर्म की उत्पत्ति हो जाएगी और तस्याम सत्याम का मतलब धर्माधर्म की उत्पत्ति होने पर धर्माधर्म निमित्त तक देह का आत्मा के साथ संबंध हो जाएगा देहात्म संबंध बन पाएगा तो तस्याम सत्या धर्माधर्म उत्पत्ति उत्पत्तो सत्याम संबंध जन्म संबंध उत्पन्न हो पाएगा इति अनुन्याश्रयात इस प्रकार ये अनुन्याश्रय दोष होगा तो इस अनुन्याश्रय दोष के कारण कहते हैं एकस्य असिधिया एक भी असिद्ध हो जाए एक की असिधि हो जाएगी तो दूसरे की भी असिद्धि हो जाएगी द्वितीय स्यापि असिद्धि सैरती इस अभिप्राय से पूर्वपक्ष की यह शंका दोष से दूषित है ये कह रहे हैं कि न शरीर संबंध से सिद्धवात्थर्माधर्मो आत्मकृतत्वासिद्धे शरीर संबंधस्य धर्माधर्मयो हो तत्कृतत्वस्य च इतरेतर चीतरेतर आश्रयसंगा तो ये कर रहे हैं। न याने देह आत्मा और देह के संबंध से उत्पन्न हुए कर्म निमित्त को स शरीरत्व को यानी देहात्म संबंध को नहीं कहा जा सकता यह न का अर्थ निकला भाष्यस्थ और क्यों नहीं कहा जा सकता इसके लिए हेतु बता रहे हैं कि शरीर संबंधस्य से आत्मा के साथ शरीर का संबंध अभी सिद्ध नहीं हुआ और धर्माधर्मयो आत्मकृतत्व असिद्ध तो यदि शरीर के साथ आत्मा के संबंध का निमित्तभूत भूत जो धर्माधर्म है उसका कर्ता शरीर संबंध के बिना ही आत्मा बने यदि तब तो धर्माधर्म आत्मा से हो जाएंगे और उस धर्माधर्म निमित्त को लेकर के देह के साथ आत्मा का संबंध होगा तो देह संबंध निरपेक्ष आत्मा में धर्माधर्म कर्तित्व सिद्ध हो तो लेकिन कहते ये संभव नहीं है तो धर्माधर्म यो हो आत्मकृतत्व असिद्ध है तो धर्माधर्म आत्मा से जन्य है ये नहीं कहा जा सकता आत्मा इनका कर्ता होगा ये नहीं कहा जा सकता आत्मा में स्वतः कर्तृत्व सिद्ध नहीं है आगे हैं भाष्य में ही कि शरीर संबंधस्य धर्माधर्मयो हो तत्कृतत्वस्य च इतर आश्रयत्व आश्रय शरीर संबंध को यदि धर्माधर्म निमित्तक मानेंगे और धर्माधर्म को शरीर संबंध निमित्तक मानेंगे तो इन दोनों में परस्पर अनुन्याश्रय का अनुन्याश्रयत्व का प्रसंग आएगा अनुन्याश्रय दोष आएगा इसलिए यही मानना उचित है कि देह के देह के साथ आत्मा का संबंध भ्रांतिज ही है भ्रांति निमित्तक ही है धर्माधर्म निमित्तक नहीं है? हाँ बीज वृक्षवत पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं लेकिन भाष्यकार भगवान आगे कह रहे हैं कि बीज और अंकुर के तरह भी नहीं कहा जा सकता यहाँ परस्पर कार्य कारण भाव क्योंकि ये कल्पना अप्रामाणिकी हो जाएगी ये आगे लिख रहे हैं अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना भाष्य में इसका उत्तरण है टीका में इसे देखिए अंध परंपरा इत्यादि का उत्तरण है ननु एक त्य जन्य धर्माधर्म कर्मण तद्य संबंध हेतुत्व सियात अनुन्याश्रय पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि कहते इस शरीर से जन्य जो धर्माधर्म रूप कर्म है उसे यदि कारण मानेंगे इस शरीर से उत्पन्न हुए देहा धर्माधर्म को इसी शरीर के साथ आत्मा के संबंध का कारण मानेंगे तब तो अन्योन्याश्रय दोष होगा लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पूर्व देह से हुए जो कर्म है पूर्व देह संबंध से हुए कर्म एतदेह संबंध उत्पत्ति तो पूर्व देह कर्मण हाँ एक संबंधोत्पत्ति पूर्व कर्म पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से यह जन्म होता है आत्मा का इस देह के साथ संबंध होता है और पूर्व देहश तो पूर्व देह के साथ आत्मा का संबंध कैसे हुआ इस देह के साथ मान लिया संबंध आत्मा का पूर्व देह कृत कर्म से हुआ पूर्व देह के साथ आत्मा का संबंध कैसे हुआ तो इसका उत्तर देंगे कि पूर्व देह तत्पूर्व दे कृत कर्मणः उससे भी पूर्ववर्ती जो जन्म था उस जन्म में जो शरीर था उस शरीर से हुए कर्म से वो पूर्व शरीर मिला फिर कहेंगे कि पूर्व वाला तो इसके लिए कहते हो अनादि है बीजांकुर का दृष्टान्त बताते हैं इति बीजांकुरवत अनादित्वात तो जैसे पूर्व वृक्ष से उत्पन्न हुआ जो बीज वह उत्तर वृक्ष का कारण बनता है और आज का जो वृक्ष है उससे उत्पन्न होने वाला बीज वो उत्तरवर्ती वृक्ष का कारण बनेगा तो ये जो है यहां पर अनुन्याश्रय दोष नहीं है अनादि होने से ऐसे ही ये देह संबंध और कर्म अनादि होने से पूर्व पूर्व देह की कल्पना होती रहेगी ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं आ, नायम दोष ये तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नायम दोष इसलिए अनुन्याश्रय दोष नहीं होगा बीजाकुर के तरह अनादि अनादिमान्य से नायम दोष इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका हुई नायम दोष इति यहां पर इति शब्द जो है ना ये पूर्व पक्ष की शंका का परामर्शक है अने अने इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका होने पर आह अने भा, भगवान भाष्यकार ये उत्तर दे रहे हैं कि अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना ये ये जो अनादित्व की कल्पना है यहाँ पर पूर्व देह कृत कर्म से वर्तमान देह के साथ आत्मा का संबंध इत्यादि रूपा जो कल्पना है ये अंध परम्परा है अंधपरंपरा है का अर्थ है टीका में टीकाकर लिखते हैं कि अप्रामाणिकी इत्यर्थ ये जो अनादित्यों की कल्पना है अप्रामाणिकी है अर्जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया है अनादित्व के लिए बीजाकुर वो तो बीजाकुर में अनादित्व की कल्पना तो प्रामाणिक ही है वो सब प्रमाण कल्पना है लेकिन पूर्व देह कृत कर्म से वर्तमान देह संबंध और पूर्व देह कृत पूर्व देह के साथ जो संबंध हुआ आत्मा का वह उससे पूर्ववर्ती देहकृत है देहकृत कर्मजन्य है इस प्रकार की जो कल्पना है दार्ष्टान्त है वह दार्टान्त अप्रामाणिक दार्ष्टान्त में अप्रामाणिक अनादित्व की कल्पना है और दृष्टांत में तो प्रामाणिकी वो कल्पना है कैसे तो टीका में स्पष्ट किया जा रहा है कि नीजात ततो बीजांतरंच यथा दृश्यते नृश्यते आत्मनो देह संबंध पूर्वकर्म कर टीका में लिखा है नयी का अन्वयकर्णा प्रत्यक्ष के साथ अंतिम में जो प्रत्यक्ष पद है ना उसके साथ कहते हैं जैसे दृष्टांत में बीजात अंकुरह ततो बीजांतरंच यथा प्रत्यक्षे दृश्यते तो जैसे दृष्टांत में हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं किसान ने जो पिछले वर्ष में हुई फसल से उत्पन्न हुआ बीज रखा वही खेत में बोया और उससे फिर अंकुर हुआ वृक्ष बना और फिर उसमें जो फसल आई और वह बीज फिर रखा फिर दूसरे फसल का कारण बना ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हैं ना इसलिए यहां पर तो अनादित्व की कल्पना दृष्टांत में प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक है प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित है तो कहते जैसे दृष्टांत में ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है ऐसे तद्वत आत्मनो देह संबंध पूर्व कर्म कृत न प्रत्यक्ष जो शुरू में न है वो प्रत्यक्ष के साथ आएगा कि आत्मा वर्तमान देह के साथ आत्मा का संबंध पूर्व जन्मकृत कर्म से हुआ है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा तो है तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो नहीं है शास्त्र प्रमाण भी तो है तो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होगा ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांत कह रहे हैं कि नापी अस्थि कश्चित आगम आगम यानी शास्त्र कोई शास्त्र भी यहाँ पर प्रमाण नहीं है ये बताने वाला कि पूर्व जन्म कृत कर्म से वर्तमान देह के साथ आत्मा का संबंध है ऐसा बताने वाला कोई शास्त्र भी नहीं है इसलिए या तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होता या तो शास्त्र प्रमाण से स्वतः प्रमाणभूत शास्त्र प्रमाण इसको बताता अत अर्थ में तो शास्त्र प्रमाण होता है ना तो शास्त्र भी नहीं बता रहा है उल्टा शास्त्र तो ये बता रहा है क्या कि ये कहते हैं कि प्रत्युत अने इससे विपरीत जन्म कृत कर्म से आत्मा का वर्तमान देह के साथ संबंध है ऐसा बताने वाला शास्त्र तो नहीं है अपितु असंगोही इत्यादि श्रुति सर्व सर्वकर्तृत्व वारयती भाव तो असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति तो आत्मा में सब प्रकार के कर्तृत्व का निषेध करती है सर्व कर्तृत्व में सभी प्रकार का कर्तृत्व स्वतः कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं है ऐसा असंगो ही अयम पुरुष श्रुति बताती है और जैसे राजा स्वयं युद्ध नहीं करता है किंतु अनुमति देता है सैनिकों को युद्ध करने की तो माना जाता है फलाने राजा ने फलाने राजा के साथ युद्ध किया तो उस प्रकार का भी कर्तृत्व जैसे राजा में आता है लड़ते योद्धा हैं माना जाता है राजा ने युद्ध किया इस प्रकार का कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं है किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है इसे बताने के लिए कहा कि सर्व कर्तृत्व की सर्वकर्तृत्व वारयती कौन वारायती का करता है श्रुति असंगोही ही अयम पुरुष है श्रुति ये सिद्धांत होने का इतिभाव ये अभिप्राय है अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना इसकी इसका ये अभिप्राय निकला अब भाष्य में जो क्रिया समुआया भावाच्य इत्यादि वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र युक्तिम आह आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्तृत्व तो नहीं है ये जो श्रुत असंगोही अयम पुरुष यह श्रुति बता रही है ये श्रुति सिद्ध अर्थ युक्ति से भी निश्चित होता है युक्ति युक्त है इसे बताने के लिए तत्र शब्द से लेना श्रुति के द्वारा बताया गया आत्मा में सर्व सर्वकर्तृत्वाभाव और उस सर्व कर्तृत्व भाव में आत्मा के युक्ति भी बताते हैं भाष्यकार भगवान युक्तिम आह आह का कर्ता है भगवान भाष्यकार क्रिए क्रिया इत्यादि से तो क्रिया क्रियासमवाया भावाच्च आत्मन कर्तृत्वापत् तो क्रिया समुआया तो आत्मा में क्रिया का समवाया संबंध न होने से भी आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा क्रियावान करता होता है न कृतिमत्व कर्तृत्व कहा जाता है तो क्रिया शब्द से कृति को ले लो कृति यानी प्रयत्न आत्मा तो कूटस्थ है ना कूटस्थ कहा जाता है निर्विकार को तो जो निर्विकार है उसमें कोई कृति नहीं होगी प्रयत्न नहीं होगा और प्रयत्न नहीं होगा तो कृतिमत्वम रूप जो कर्तृत्व है वह भी कर्तव नहीं होगा इस दृष्टि से लिखते हैं क्रिया समुवाया भावाच्य यानी कर्ता बनने के लिए अपेक्षित जो कृति चाहिए उस कृति का अभाव होने से भी आत्मा में कर्तृत्व अनुपपत्ते कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा कर्तृत्व का हेतु न होने से टीका में एक वाक्य है कूटस्थस्य कृति अयोगात न कर्तृत्व इतर्थ जो कूटस्थ है निर्विकार है उसमें कोई कृति का संबंध न होने से योग का अर्थ संबंध अयोग का अर्थ है असंबंध संबंध न होने से तो निर्विकार आत्मा में कृति न होने के कारण निर्विकार आत्मा में कूटस्थ आत्मा में कर्तृत्व न वो सिद्ध नहीं होगा अब पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि भले ही आत्मा स्वयं कर्ता न हो स्वतः कर्तृत्व न हो आत्मा में लेकिन दृष्टांत के आधार पर स्वतः अकर्तृत्व न होने पर भी सक्रिय पदार्थ के सन्निधि से कर्तृत्व आ सकता है इसके लिए दृष्टांत बताते हैं शंका करते हैं कि संधान मात्रेण भाष्य में है सन्निधान मात्रेण राज दृष्टम इति चेतो तो राज प्रवृत्ति नाम तो रा, आ, राजा आदि प्रवृत्ति शब्द, शब्द का अर्थ है आदि प्रवृत्ति शब्द आदि का पर्यावाचक होता है तो राज प्रवृत्ति नाम का अर्थ है राजादी नाम आदि राजा नाम नहीं नहीं आदि यानी राजा से अलग फिर बाकी औरों को भी लेना आ, राजा हुआ तो दूसरे कोई उद्योगपति हैं वो कारखाने में बड़े बड़े उत्पाद उत्पन्न करते हैं ना कहते हैं हमने बनाया लेकिन मशीन का एक स्विच भी ना ऑन करते हैं ना ऑफ करते हैं लेकिन कहते हमारा बनाया हुआ है तो वो बनाते हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं कर्मचारी गण हैं वो फैक्ट्री में लगे हुए हैं और उद्योगपति कहता है मैंने की बनाया तो उसमें जो कर्तृत्व है उसको आदि शब्द से लेना तो रा, राजभृति नाम ऐसे कई हैं बनाता है मकान कोई गृहस्थ और यद्यपि वो पैसे दे करके मिस्त्री आदि लगा करके लेबर आदि लगा करके बनाता कोई एक ईट भी नहीं जोड़ता किसी कोठी को बनाने के लिए कोई कोठी का मालिक लेकिन कहता है कि ये कोठी हमने बनाई का है पैसे दे करके मिस्त्रियों से बनवाई तो भी उसमें कर्तृत्व आ गया ना उसका तो आदि शब्द से ऐसे इन सब लोगों को लेना है राज राजा है तो उद्योगपति है तो मकान बनाने वाले जो मकान के मालिक हैं मिस्त्री आदि से वो कभी एक ईट इधर की उधर नहीं करते लेकिन कहते हमने बनाया बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारा यहां चल रहा है ये हमने बनाया ये हमने बनाया ये हमने बनाया। लेकिन कभी वो कुछ उस बिल्डिंग के लिए स्वतः करने करते नहीं कराते हैं दूसरे से तब भी कर्ता माना जाता है ऐसे आत्मा में स्वतः कर्तृत्व तो न होने पर भी आ, सक्रिय अन्य के संबंध से कर्तृत्व माना जा शिधान मात्रे न इसमें सन्निधान का अर्थ है संबंध तो आ, क्रिया करने वाले के साथ संबंध आत्मा का होने से राजा आदि में जैसे कर्तृत्व आता है ऐसा कर्तृत्व माना जा। क्रिया करते हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और उनके साथ आत्मा का संबंध होने से आत्मा को भी कर्ता माना जा ये शंका हुई आत्मा में कर्तृत्व की न इत्यादि से इस शंका का भी निराकरण किया जा रहा है दृष्टांत और में, में दिखा करके, तो न इत्यादि समाधान भाष्य का अवतरण है टीका में सोतो हो, सोतो कारक स्वतः इति कारकसन्निधिना दृष्टांत दृष्टान्तवैषम्येण निरस्य <coughs> पूर्व पक्षी ने आशंका की, की स्वतो निष्क्रिय श्यापी स्वत आत्मा निष्क्रिय होने पर भी कारक यानि क्रियावान क्रिया का उत्पादक जो शरीर इंद्रिय मन है इनके संबंध से आत्मा में कर्तृत्व मान लिया जाए इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है इस शंका का दृष्टांत वैषम्य नीरस्य दृष्टांत का दृष्टांत में वैषम्य दिखा करके निराकरण करते हैं भगवान भाष्यकार न इत्यादि से हा हाँ, दृष्टा नहीं दृष्टांत तो उभयत है लेकिन दृष्टांत के तरह समानता दार्त में नहीं है दृष्टांत की समानता दार्ष्ट में नहीं है यह वैषम में है विषम दृष्टांत है यह बता रहे दारिष्टांत के अनुकूल दृष्टांत नहीं है ये दिखा करके निराकरण किया जा रहा है तो दृष्टांत में तो राजा सैनिकों को वेतन आदि देकर के खरीद लेता है एक प्रकार से फैक्ट्री आदि में वेतन देकर के फैक्ट्री के कर्मचारियों को उद्योगपति खरीद लेता है संबंध बनता है सो स्वामी भाव संबंध सैनिकों के साथ राजा का फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ उद्योगपति का गृह निर्माण करने वाले मालिक का और ग्रह निर्माण में सक्रिय जो मिस्त्री आदि हैं उनका एक आपस में संबंध बनता है वो संबंध धन दाना आदि के द्वारा बनता है ऐसा आत्मा का देह के साथ कोई संबंध बने आत्मा राजा जैसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या विस्तार के लिए सैनिकों को प्रेरित करता है युद्ध करने के लिए ऐसा आत्मा किसी अपने प्रयोजन के लिए देहादी को वो कर ले क्या नाम प्रेरित तब तो संबंध बनेगा दृष्टांत और दृष्टांत समान होगा लेकिन ऐसा नहीं है इसे कहा जा रहा है न धन दान, धन दान, दानादि उपार्जित इत्यादि से भाष्य में ये आ रहा है दो वाक्यों में आगे इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ही आ, कल अनध्यास है परसों ओम पूर्णा पुर्ण उदच्य से